मुंडकोपनिष् शांक्य मुंडक तीन खंडद आत्मवेत्ता की पूजा का फल यस्मात् क्योंकि सवेद तत्परम ब्रह्मधाम यम निहत भातिशुभ्रम उपासे जमा ते शुक्रमेत वर्तं धीरा वह आत्मवेदता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को जिसमें यह समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है जानता है जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं सवेद जानाति जानतीद्तक्षण ब्रह्म परमु उत्कृष्ट धाम सर्वकाश यस्म ब्रह्मणि धानी विश्व समस्तम ये न्योतिषा शुभ्र शुद्ध तमप्यत्मज पुषं ये हकाूति तृष्णा वर्जिता मुक्षक्षव संत उपासते ते परे शुक्र बीज शरीरो पादान शरीरोंपादन अति वर्तन्त्यति गच्छन्ति धीरा धीमतो धीमंतो न पुनर्जोनिम प्रसर्पति न पुनः करोति इति क्वचिद्रति कौती हतस्थ्य वह आत्मयता संपूर्ण कामनाओं के परम यानी उत्कृष्ट आश्रयभूत इस पूर्वोक्त लक्षण वाले ब्रह्म को जानता है जिस ब्रह्म पद में यह विश्व यानी संपूर्ण जगत निहित समर्पित है और जो कि अपने तेज से शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है उस इस प्रकाश के आत्मज्ञ पुरुष की भी जो लोग निष्काम अर्थात ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित होकर यानि मुमुक्ष होकर परमदेव के समान उपासना करते हैं वे धीर बुद्धिमान पुरुष शुक्र यानि मनुष्य देह के बीज का जो कि शरीर के उपादान कारण रूप से प्रसिद्ध है अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात फिर योनि में प्रवेश नहीं करते जैसा कि फिर कहीं प्रीति नहीं करता इस श्रुति से सिद्ध होता है अतः तात्पर्य यह है कि उसका पूजन करना चाहिए निष्कामता से पुनर्जन्मनिवृत्ति मुमुक्षो काम त्याग एवं प्रधान साधन दर्शयति मुमुक्ष के लिए कामना का त्याग ही प्रधान साधन है इस बात को दिखलाते हैं काम कामेन्ते ये मनमान सकाम से तत्र त्रप्त पर्याप्त कामस्य कृतात्मन भोगों के गुणों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है वह उन कामनाओं के योग से तहाँ तहा उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई है उस कृतकृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती है कामान्यो दृष्टा दृष्टि कामयती मनम तद्गुण चिंतानते सै काम कामेधर्माधर्म प्रवृत्तिर्शेक्षारूप सह जाये त्रषय प्राप्ति कामसु तत्र निजय तु विषय तैरव कामैष्टि जायते जो पुरुष काम अर्थात दृष्ट और अदृष्ट अभिष्ट विषयों की उनके गुणों का मनन चिंतन करता हुआ कामना करता है वह उन कामनाओं अर्थात धर्माधर्म में प्रवित्ति कराने के हेतुभूत विषयों की इच्छा रूप वासनाओं के सहित वही वही उत्पन्न होता है अर्थात जहाँ जहाँ विषय प्राप्ति के लिए कामनाएं पुरुष को कर्म में नियुक्त करती है वह वहीं वही वही वहीं प्रदेशों में उन उन कामनाओं से ही परिवेषित हुआ जन्म ग्रहण करता है यस्तु परमार्थतत्व विज्ञात पर्यायाप्त काम परि परिसमत आप्ताह काम यस्य तस्य पर्याप्त कामस्य कृतात्मनो विद्या लक्षणाद अपर स्वेन स्वन परणेण कृत आत्मा तस्य सर्वे धर्मा आत्मादे धर्माधर्मृत्तिलय जन्म हेतु तमहतु विनाशा इत्यभिप्रायः परंतु जो परमार्थ तत्व के विज्ञान से पूर्ण काम हो गया है अर्थात आत्म प्राप्ति की इच्छा वाला होने के कारण जिसे सब ओर से समस्त भोग प्राप्त हो चुके हैं उस पूर्ण काम कृतकृत्य पुरुष की सभी काम लाइन हो जाती है अर्थात जिसने विद्या द्वारा अपने आत्मा को उसके अविद्यामय अपर रूप से हटाकर अपने पर रूप से स्थित कर दिया है उस कृतात्मा के धर्मा धर्म की प्रवृत्ति के समस्त हेतु इस शरीर में स्थित रहते हुए ही लीन अर्थात नष्ट हो जाते हैं अभिप्राय यह है कि अपनी उत्पत्ति के हेतु का नाश हो जाने के कारण उसमें फिर कामनाएं उत्पन्न नहीं होती आत्मदर्शन का प्रधान साधन जिज्ञासा यद्यव सर्वलाभा परम आत्मलाभा तल्लाभा प्रवचनादय उपाय बाहुल्य न कर्तव्या प्राप्त इदम उच्यते इस प्रकार यदि और सब लाभों की अपेक्षा आत्म लाभ ही उत्कृष्ट है तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रवचन आदि उपाय अधिकता से करने चाहिए ऐसा ऐसी बात प्राप्त होने पर यह कहा जाता है नया आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया यमेव विमृत हित न लभ्य त आत्मा विमृत हितनु स्वाम यह आत्मा न तो प्रवचन शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होने योग्य है और न मेधा धारणा शक्ति तथा अधिक श्रवण करने से भी मिलने वाला नहीं है यह विद्वान जिस परम परमात्मा परमात्मा की प्राप्त की इच्छा करता है उस इच्छा के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है ये आत्मा व्याख्या ये लाभ पुरुषार्थो पर पुषाथ वेदशास्त्राध्ययन बाहुल्य प्रवचन न लभ्य तथा न मेधया शक्त्या न बहुना श्रुते ना भूयिषा श्रवणे नर्थ जिस इस आत्मा की व्याख्या की गई है जिसका लाभ ही परम पुरुषार्थ है वह वेद शास्त्र के अधिक अध्ययन रूप प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहीं है इसी प्रकार वह न मेधा ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति से और न बहुना श्रुते न यानी अधिक शास्त्र श्रवण से ही मिल सकता है केन तर ही लभ्य इत्यते यमेव विद्वान वृणुते प्राप्त तेन वर्णन वन वर्णन सह परमात्मा लभ्यो नान्यन साधना स्वभावत्वात तो फिर वह किस उपाय से प्राप्त हो सकता है इस पर कहते हैं जिस परमात्मा को यह विद्वान वर्णन करना करता अर्थात प्राप्त करने की इच्छा करता है उस वर्णन करने के द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने योग्य है नित्य प्राप्त नित्यारूप होने के कारण किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता कीदृशोसो विद विदुष आत्मलाभ इतुचते तस्व आत्मविद्या स्वाम पार तनु स्वात्मतत्व स्वूप विवृते प्रकाशयती प्रकाश इव घटातिविद्यां सत्या भवतीथ तस्माद अन्य त्यागे नात्म लाभ वात्म लाभ साधन मित्यर्थ विद्वान को होने वाला यह आत्मलाभ कैसा होता है इस पर कहते हैं यह आत्मा उसके प्रति अपने अविद्यान परस्वरूप को यानी स्वात्म तत्व को प्रकाशित कर देता है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रकाश में घटादि की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार विद्या की प्राप्ति होने पर आत्मा का आविर्भाव हो जाता है अतः तात्पर्य यह है कि अन्य कामनाओं के त्याग द्वारा आत्म प्रार्थना ही आत्म लाभ का साधन है आत्म दर्शन के अन्य साधन आत्म प्रार्थना सहाय भूतान्विता चला प्रमादा पानसीलिंग युक्ता संन्यास सहिता लिंगयुक्त अर्थात सन्यास के सहित बल अप्रमाद और, और तप ये सब साधन आत्म प्रार्थना के सहायक हैं क्योंकि ना बलहन लभ्यो न चा तपसोवाप्यलिंगा एकयतते यस्त विद्वान् आत्मा विशते विशते, विशते ब्रह्मधाम यह आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद अथवा लिंग संन्यास रहित तपस्या से ही मिल सकता है परंतु जो विद्वान इन उपायों से उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है यस्माद अयमात्मा बलहीन बल प्रहीनेत्म्ठा जनित वीरहीन न लभ्यो नापि पुत्र विषय तथा ना लौकिपुत्रपश्वादीसंगप्य लिंगा लिंगरिहता ज्ञान लिंग संन संसिता ज्ञाथन ज्ञा लत बला प्रमाद्यासानतते तत्पर संप्रयतते यस्तु विद वित्तस्य, विदुष एस आत्मा सम संप्रवशति ब्रह्मधाम यह आत्मा बलहीन अर्थात आत्म जनित शक्ति से रहित पुरुष द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है न लौकिक पुत्र एवं पशु आदि विषयों की आसक्ति के कारण होने वाले प्रमाद से ही मिल सकता है और न लिंगरहित तपस्या से ही यहां तप ज्ञान है और लिंग सन्यास तात्पर्य यह कि सन्यास रहित ज्ञान से प्राप्त नहीं होता जो विद्वान यानी विवेकी आत्मवेत्ता तत्पर होकर बल अप्रमाद सन्यास और ज्ञान इन उपायों से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है उस विद्वान का यह आत्मा ब्रह्मधाम में सम्यक रूप से प्रविष्ट हो जाता है आत्मदर्शी की ब्रह्म प्राप्ति का प्रकार कथम ब्रह्म संविशत विद्वां किस प्रकार ब्रह्म में प्रविष्ट होता है शो बतलाया जाता है ज्ञान संप्राप्य नृष्यो ज्ञानतृप्तागा प्रशाता ते सर्व सर्वत्य धीरा युक्तात्म सर्वेवा विशंती इस आत्मा को प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञान तृप्त कृतकृत्य विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्म को सब ओर से प्राप्त कर मरण काल में समाहित चित्त हो सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं संप्राप्य समम्यन संवग, आत्मा मृत्यो दर्शनभंत तेन ज्ञानन तृप्ता न बाह्यन तृप्त साधन शरीरोंपचयकार परमात्मस्वरूपेण निष्पन्नात्म संतो वीतरागा हा, वीतरागा दोषा प्रशाता उपरतेन्द्रिया इस आत्मा को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर जानकर ऋषि अर्थात आत्मदर्शनवान लोग शरीर को पुष्ट करने वाले किसी बाह्य तृप्ति साधन से नहीं बल्कि उस ज्ञान से ही तृप्त हो कृतात्मा जिनका आत्मा परमात्म स्वरूप से ही निष्पन्न हो गया है ऐसे होकर तथा वीरतराग रागादि दोषों से रहित और प्रशांत यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते हैं त एवं भूता सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवसर्वतः सर्वत्र प्राप्य नोपधिपरी नैकदेशन किम तर् तब्रह्मय आत्म प्रतिप्यधीरा अत्य विवेकिनो युक्तासमस्वभा समस्त शरीरपात कालेप्या भिन्नेटे घटाश का परीक्षेदम् जहति एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविछंती ऐसे भाव को प्राप्त हुए वे लोग सर्वज आकाश के समान सर्वव्यापक ब्रह्म को उपाधि परिच्छिन्न एक देश में नहीं बल्कि सर्वत्र प्राप्त कर फिर क्या होता है उस अद्वै ब्रह्म का ही आत्म भाव से अनुभव कर वे धीर यानी अत्यंत विवेकी और युक्तात्मा नित्य समाहित स्वभाव पुरुष शरीर पात, पात के समय भी सर्वरूप ब्रह्मा ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं अर्थात घट के फूट जाने पर घटाकाश के समान वे अपने अविद्याजनित परिच्छेद का परित्याग कर देते हैं इस प्रकार वे ब्रह्मवेदता ब्रह्मधाम में प्रवेश करते हैं ज्ञात ज्ञातज्ञ की मोक्ष की प्राप्ति किमच तथा वेदांत विज्ञान वे सुनिश्चिता संन्यास योगाध्यतः शुद्ध सत्वा से ब्रह्म लोके सुपरांत काले पराममृता परिमुच्यंति सर्वे जिन्होंने वेदांतजनित विज्ञान से ज्ञे अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है वे संन्यास योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोक में देह त्याग करते समय परम अमर भाव को प्राप्त हो सब और से मुक्त हो जाते हैं वेदांत वेदांत तस्यार्थः परमात्मा वेद्तजनितज्ञान वेद्तविज्ञान तजेय सोर्थ सुनो ये वेद्ञान सुनि सुनिश्चितासर्वकर्मा परगलक्षण योगा के कवलब्रह्मनिष्ठास्वूप्योगाद यतनशीलाुद्धस शुद्ध सत्म यसा शुद्धसत्वा शुद्ध ब्रह्मलोकसु संसारिणे मरण कालास्तेपेक्ष मुू संसारावसान देश परल पर परांतकाले परांत साधका बहुत ब्रह्म लोको ब्रह्मलोकोप्यनेकवद्य बहुवचन ब्रह्म लोके ब्रह्मणी परामृता परमृत मृत मरण ब्रह्त्मूत परामृता जीवंत ब्रह्मभूताः परामृता संतः मुच्यंती परिसमंता प्रदीप निर्माणव घटाकाशवच निवृत्तिपया मुच्यं परिसमंतान सर्वेन देश ग्यम अपेक्ष वेदांत से उत्पन्न होने वाला विज्ञान वेदांत विज्ञान कहलाता है उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा है वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह निश्चित हो गया है वे वेदांत विज्ञान्त निश्चितार्थ कहलाते हैं वे सन्यास योग से सर्व कर्म परित्याग रूप योग से अर्थात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप योग से यत्न करने वाले और शुद्ध सत्व सन्यास योग से जिनका सत्व अर्थात चित्त शुद्ध हो गया है ऐसे वे शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोकों में परामृत परम अमृत यानी अमरण अमरण धर्मा ब्रह्म ही जिनका आत्म स्वरूप है ऐसे जीवित अवस्था में ही परम परामृत यानी ब्रह्मभूत होकर दिप निर्माण अथवा घट के फूटने पर घटाकाश के समान परिमुक्त यानी नृवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं वे सब परि अर्थात सब ओर से मुक्त हो जाते हैं किसी अन्य गंतव्य देशांतर की अपेक्षा नहीं करते संसारी पुरुषों के जो अंतकाल होते हैं वे अपरातकाल है उनकी अपेक्षा मुमुक्षुओं के संसार का अंत हो जाने पर उनका जो देह परित्याग का समय है वह परांतकाल है वह अपरांतकाल में वे ब्रह्मलोक में बहुत से साधक होने के कारण यहाँ ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मस्वरूप लोक एक होने पर भी अनेकवत देखा और प्राप्त किया जाता है इसीलिए ब्रह्मलोकेशु इस पद में बहुवचन का प्रयोग किया है अतः ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म में शकुनी नाम जले वारिचर च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवता गति अनध्वगा अध्वसु पारियषविस्मृतिभ्य देश पर ही गति संसार विषय पर परछि साधन साध्य ब्रह्म तो समस्तवान्न देशपरिच्छेदेन गिद देशपरिचिम ब्रह्म सन्मूर्त्यंत न्याश्रिम सवय कृतक ब्रह्म भविमर् अत ताप्ति नैव देश परिच्छिन्ना भवि युक्ता अभी चा विद्यादि संसारबंधापनयन में मोक्ष्म इछति ब्रह्म विदो न तो कार्यभूत परिच्छि साधन से जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में जलचर जीव के पैर चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते उसी प्रकार ज्ञानियों की गति नहीं जानी जाती मुमुक्षु लोग संसार मार्ग से पार होने की इच्छा से अनध्वग अर्थात संसार मार्ग में विचरण न करने वाले होते हैं इत्यादि श्रुति स्मृतियों से भी यही प्रमाणित होता है परिच्छिन साधन से साध्य होने के कारण संसार संबंधनी गति देश परिच्छिता ही होती है किंतु ब्रह्म सर्वरूप होने के कारण किसी देश परिच्छेद से व्याप्त भ्या भी नहीं प्राप्तव्य नहीं है यदि ब्रह्म देश परिच्छिन हो तो मूर्त द्रव्य के समान आदि अंतमान पराश्रित सवयव अनित्य और कृतक सिद्ध हो जाएगा किंतु ब्रह्म ऐसा हो ही नहीं सकता अतः उसकी प्राप्ति भी देश परिच्छिन्ना नहीं हो सकती इसके सिवा ब्रह्मवेदता लोग अविद्यादि संसार बंधन के निवृत्ति रूप मोक्ष की ही इच्छा करते हैं किसी कार्यभूत पदार्थ की नहीं